मंत्र पाठ ओम सहनावतु सह नौ नौ भुन तो सहवीय करवाई तेजस्व्या मिद्वै ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सभी को साध नमस्ते आइए आप सभी का जो है योगदर्शन के साधन पाद के अठारहवा जो सूत्र है इसमें स्वागत है महाराज अठारह जो सूत्र चल रहा था प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत भोगापवर्गार्थम भोगा, दृश्यम तो ये जो भोगापवर्गार्थम दृश्यम है तो ये जो दृश्य है भोग और अपवर्ग प्रयोजन वाला है तो उसी प्रकार करे की तत् न अप्रयोजनम मैने यह जो दृश्य है यह प्रयोजन शून्य नहीं है अपितु प्रयोजनम उड़ीकृत्या प्रवर्तते बल्कि प्रयोजन को स्वीकार करके ये दृश्य प्रवृत्त होता काने का है अर्थात कहने का अभिप्राय है कि ये जो संसार बना है ये जो संसार है दृश्य है ये प्रयोजन है इसका वैसे ही अपने आप नहीं परमात्मा ने बना दिया और इसका प्रयोजन है भोग और अपवर्ग भोग अपवर्ग वर्गार्थम इति तद पुरुषस्य इति मैंने भोग और अपवर्ग के लिए जो है यह दृश्य है पुरुष का पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए दृश्य है तो उसमें से भोग क्या है और अपवर्ग क्या है इसको इसमें बताया है इसको हम ठीक से पिछले बार व्याख्या नहीं कर पाए थे इस पर फिर बाद में हमने विचार किया आपको पढ़ाने के बाद तो जो मुझे समझ में आया वो आपको मैं समझा रहा हूँ जो की है वास्तविक है हम उस दिन जो भोग की व्याख्या कर रहे थे वो ठीक नहीं था यहाँ पर कह रहे हैं कि तत्र इष्टानिष्ट गुण स्वरूपावधारणम अविभागापन्नम भोग एक आ तो तत्र का मतलब हुआ वहां क्या उन दोनों में भोग और अपवर्ग जो दो कहा है उन दोनों में से एक जो भोग है उस भोग की बात कर रहे हैं तो तत्र माने वहां अर्थात उन दोनों में अर्थात उन भोग और अपवर्गों में भोग किसका नाम है तो बोलते इष्ट और अनिष्ट गुण धारणम अविभागापन्नम तो इष्ट और अनिष्ट जो गुण है इष्ट और अनिष्ट जो गुण है मने प्रिय और अप्रिय सुख और दुख सुख रूपी इष्ट गुण और दुख रूपी अनिष्ट गुण क्योंकि तो सुख दुख इत्यादि गुण है ये धर्म है क्योंकि तो आप वैश्विक दर्शन में पढ़ेंगे और ये, ये है तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ये सब जो है धर्म है ये सब गुण है तो इष्ट धर्म क्या है इष्ट गुण क्या है गुण माने धर्म तो इष्ट धर्म है सुख और अनिष्ट धर्म है दुख तो सुख दुख का जो स्वरूप है सुख और दुख जो है सुख दुख रूपी जो गुण है धर्म है इस तरह अनिष्ट प्रिय और अप्रिय जो गुण है सुख और दुख इस धर्म का इस धर्म के जो स्वरूप है उसका अवधारणन उसका निश्चयीकरण उस, उसके स्वरूप को जानना क्या अभिभागापन्नम बने उस सुख और दुख सुख और दुख रूप जो इष्ट अनिष्ट जो गुण है धर्म है उस धर्मों का उस धर्मों का या धर्मों का जो स्वरूप है उनका अर्थात तो यहां पर पुरुष के साथ अविभागापन्न जानना मैने पुरुष के साथ एक जानना उसमें विभाग नहीं समझना सुख और दुख जो है ये धर्म मन का धर्म है इष्ट अनिष्ट और उस सुख दुख धर्म का आत्मा के साथ मिलकर के अर्थात तो मानो कि वह सुख और दुख गुण जो है आत्मा का है उसको विभाग हम नहीं कर पाते हैं मन अभिवक्त रूप आत्मा के साथ जो अभिवक्त रूप है इष्ट और अनिष्ट गुणों के स्वरूप का आत्मा के साथ जो अविवक्त रूप से जो निश्चय करना है जानना है ये भोग है एक तो ये दूसरी बात वही है परंतु तो इसको आत्मा शब्द आपने कहां से किया या तो आत्मा शब्द का अध्याहार करेंगे नहीं तो स्वरूप यहां पर गुण माने इष्ट और अनिष्ट जो गुण धर्म और स्वरूप अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है इन दोनों का अविभागापन जो ज्ञान है अवधारण है अविभागापन जो निश्चयीकरण है उस गुण का और आत्मा के स्वरूप का स्वरूप का अर्थ ले लेंगे स्व मन अपना रूप अपना क्या आत्मा का जो अपना रूप है उसका अविभागापन्न जो अवधारण है अविभागापन्न जो निश्चयीकरण है उसको भोग कहते हैं उसी का नाम भोग है अर्थात ये जो ईष्ट अनिष्ट जो सुख दुख रूपी जो धर्म है वो उसका और आत्मा का आत्मा का जो स्वरूप है इनका इन दोनों का जो ज्ञान है वह अविभक्त है विभक्त नहीं है तो उसका नाम है भोग जब कोई भी व्यक्ति भोग करता है जब रोटी दाल साग सब्जी संसार के पदार्थों को जब भोगता है तो वो क्या समझता है कि मैं सुखी हो रहा हूं मैं दुखी हो रहा हूं वो सुख दुख रूपी इस अनिष्ट धर्मों का आत्मा को अपने में अवधारण करना ये भोग कहा जाता है अर्थात सुख और दुख जो है मन में है बुद्धि में सुख और दुख है और उसको अपने में मान करके स्वयं सुखी होना दुखी होना अपने में मान करके कि मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं इत्यादि जो अपने में मान बैठना और अपने में मान करके उसी तरीके से सुखी और दुखी होना ये भोग कहलाता है समझ गया जी? हाँ जी उस दिन मैं इसको नहीं समझा पाया था भाई जी समझ में आया समझ गया समझ गया मैंने आत्मा आत्मा से उसको न मानना यही भोग है हाँ मैंने सुख और दुख जो है ये आत्मा का धर्म नहीं है सुख और दुख मन का धर्म है मन में ये होता है और परंतु वो सुखी दुखी होता है आत्मा कोई अच्छा काम हुआ सुखी हो गया कोई बुरा काम हुआ दुखी हो गया तो सुखी और दुखी वह केवल मात्र आत्मा भोग करता है वह भोगता है परंतु वो स्वयं को सुखी और दुखी मानना ये जो है भोग है इसी को भोग कहते हैं समझ गए हाँ जी इसी बात को आप राजवीर शास्त्री का यदि देखेंगे तो राजवीर शास्त्री जी ने कहा है इष्ट और अनिष्ट गुणों के स्वरूप का अवधारण अर्थात जो अनुभव अविभागापन्न जो अनुभव अविभागापन्न अर्थात पुरुष के साथ बिना विभाग के अस्मिता के द्वारा मैं के द्वारा आत्मसात होने से होता है उसे भोग कहते हैं ये राजास्त्री जी ने कहा है कि वह जो है कि आत्मा क्या है आत्मा के साथ बिना विभाग के आत्मसात बने वो स्वयं को वो स्वयं का ही आत्मसात कर लेता है तो ये जो कह रहे हैं कि इसी का नाम भोग है ये आप यदि राजवीर शास्त्री की तरह यदि आप जो उदय वीर शास्त्री जी जो हैं, उदय वीर शास्त्री जी का यदि आप पढ़ते हैं उनका जो दर्शन है उस पर जो उन्होंने कमेंट्री लिखी है तो इसमें भोग की परिभाषा इन्होंने क्या दिया है बोले जीवात्मा का अनुकूल भावनाओं के साथ अनुकूल जो भी भावना है जीवात्मा का अनुकूल भावनाओं के साथ प्रकृति से निरंतर संपर्क बने रहना भोग है और प्रकृति के साथ संपर्क को विच्छिन्न करने की तीव्र भावना के जागृत हो जाना जाने पर इन्हीं दृश्य साधनों के सहयोग से विच्छेद की दिशा में उत्कट प्रयास करता हुआ जीवात्मा अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है तो ये जो है राजवी शास्त्री जो भोग कहते हैं तो उस भोग कह रहे कि भाई अनुकूल भावनाओं के साथ आ, के साथ प्रकृति निरंतर संपर्क बनाए रखना नि, न, निरंतर संपर्क बने रहना जीवात्मा का ये भोग है अनुकूल भावनाओं के साथ परंतु अनुकूल भावना ही नहीं प्रतिकूल भावना भी होनी चाहिए अनुकूल प्रतिकूल भावनाओ के साथ जो है के कारण जो है भावनाओं के साथ प्रकृति से निरंतर संपर्क प्रकृति के साथ निरंतर संपर्क बने रहना भी तो भोग होगा केवल अनुकूल भावना ही नहीं उन्होंने उतना ही दिया है पता नहीं क्यों दिया जो भी हो तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी जो भोग की व्याख्या कर रहे हैं फिर एक बार कर दे रहा हूँ देख लीजिए की ष्ट गुण स्वरूपावधारणम अविभागापन्नम भोग माने उन दोनों में से इष्ट और अनिष्ट गुण गुणों के स्वरूप का अवधारण स्वरूप का निश्चयकरण स्वरूप का निश्चय करना स्वरूप को जानना अविभागापन्न पुरुष के साथ या पुरुष का अध्ययन करना पड़ेगा आत्मा का अध्यार करना पड़ेगा कि पुरुष के साथ अविभागापन्न जो है उस गुण का वो मन का जो गुण है बुद्धि का जो गुण है इस्टोनिस्ट उनके स्वन अजय मैंने एक ही मानना विभाग न करना एक ही जानना विभाग न भाई वो वो व्यक्ति हम लोग सामान्य जो व्यक्ति क्या करते हैं हम लोग विभाग नहीं कर पाते हैं उस सुख दुख को अपने से अलग नहीं कर पाते हैं जब सुख होता है तो हम अपने आप को सुखी समझते हैं हम दुख होते ना ना ये जो निश्चय कर लिया है वही भोग है वही भोग है इसी के कारण फिर व्यक्ति सुखी होता है और इसी के कारण व्यक्ति दुखी होता है समझ हाँ गए जी हाँ। तो ये भोग है और आत्मा का अध्यार कर लीजिए नहीं तो आत्मा का अध्यार करने की आवश्यकता नहीं है स्वरूप सबसे आत्मार्थ ले लिया जाएगा यहाँ पर इस अनिष्ट जो गुण बुद्धि के जो गुण है धर्म है उन धर्म का और स्वरूप का आत्मा का जो स्वरूप है अपना स्वरूप है आत्मा का उसका अविभागापन्न अवधारण एक साथ होना का एक साथ होने को जानना विभाग का विभाग न होने विभागापन माने विभाग को प्राप्त होना अविभागापन माने विभाग को प्राप्त न होना जो जानना है वही भोग है Okay. अब समझ गया सभी हाँ जी अब आगे है भोगतु स्वरूपावधारणम अपवर्ग अब तो संगति लग गई की भोगतु स्वरूपावधारणम मने भोग करने वाला जो आत्मा है पुरुष है उस के स्वरूप का जो खुद के स्वरूप का जो अवधारण है निश्चय जो कर लेता है अर्थात वो भोक्ता जो पुरुष है उसके जो स्वरूप है गुणों से अलग गुणों से जो एकीकरण तो भोग और गुणों से पृथक जो अपने स्वरूप का जो निश्चय करना हो गया वो अपवर्ग हो गया तो से अलग। हाँ अप माने अपवर्ग वर्ग माने समझते हैं ना जी वर्ग माने समूह वर्ग माने समूह जैसे कक्षाई इत्यादि को वर्ग कहते हैं और वर्ग जो हो गया तो भोग का जो समूह है उससे अपमने अलग पहले जो हम भोग में क्या था कि बुद्धि के जो धर्म थे इस अनिष्ट जो गुण थे धर्म थे उनका और खुद के स्वरूप खुद के स्वरूप के साथ उनके स्वरूप को एक हमने कर दिया था मैंने उसके स्वरूप को खुद का स्वरूप मान मान लिया था बुद्धि के जो सुख दुख धर्म है वो स्वयं वो उसको क्या करना है कि अपने में मान करके कि मेरा धर्म सुख और दुख है और मेरा धर्म सुख दुख है इसलिए जब दुख होता है तो मैं दुखी होता हूं सुख होता है तो मैं सुखी होता हूं तो ये हो गया था भोग और अपवर्ग हो गया कि उस समूह से उस वर्ग से जो भोग का जो वर्ग है उससे अलग अप माने दूर आप कहते हैं दूर उससे अलग जानना ये अपवर्ग है ये मोक्ष है समझ गया समझ में आया जी जी नहीं समझ गया हाँ जी अब हाँ। वर्ग का आप अलग है, वर्ग समूह है और बुद्धि का वो बुद्धि के गुण है वर्ग और उनसे अलग होना आत्मा का धारण कर लेना धारण हाँ निश्चय कर पेच्छा लेना स्वरूप मैंने आत्मा का जो स्वतः स्वरूप है वास्तविक जो स्वरूप है की वह अपरिणामी है चिति शक्ति है अप्रतिसंक्रमा है दर्शित विषया है इत्यादि जो आत्मा का स्वरूप है शुद्ध स्वरूप है ये जो आत्मा का स्वरूप है उसका जब व्यक्ति निश्चय कर लेता है उसको जब व्यक्ति जान जाता है उसको जब निश्चय कर, कर लेता है, उसको जब रियलाइज कर लेता है अनुभव कर लेता है तो वो हो गया अपवर्ग समझ गया हाँ तो यही कह रहे हैं कि पत्र गुण अविभागापन्नम भोगवर्ग इसलिए फिर बोल रहे हैं कि उनमें से इष्ट अनिष्ट गुणों और आत्मा के स्वरूप का जो अविभागापन्न जो जानना है वह भोग है और भोक्ता के जो है भोग करने वाला जो पुरुष है उसके जो खुद का स्वरूप है उसका निश्चय करना कि गुणों से मैं अलग हूं बुद्धि के जो गुण सुख दुखी इत्यादि हैं, उनसे मैं अलग हूँ उससे मैं पृथक हूँ ऐसा जानना ये अपवर्ग है समझ गए हाँ जी हाथी द्वयो अतिरिक्तम अन्य दर्शन न ना, दर्शनम नास्ती इति द्वयो अतिरिक्तम मन इन दोनों से अतिरिक्त माने भोग और अपवर्ग मोक्ष इन दोनों से अतिरिक्त कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं अन्यत कोई ज्ञान नहीं है अन्य दर्शन नहीं है या तो भोग हो होगा या मोक्ष होगा समझ गए भोग होगा या अपवर्ग होगा तो बोल रहे हैं इसीलिए करे द्वयो अतिरिक्तम अन्यत दर्शनम नास्ति दो से अतिरिक्त मैंने दो मैंने इस भोग और अपवर्ग ये जो भोग और अपवर्ग इन दोनों से अतिरिक्त जो है वह कोई अन्य कोई दर्शन नहीं है दोनों से भिन्न अन्य कोई ज्ञान नहीं बस दो ही चीज है व्यक्ति को भोग का ज्ञान होता है या अपवर्ग का ज्ञान होता है समझ में आ गया भाई जी हाँ इसलिए अपवर्ग में हो गया ईश्वर इत्यादि सब आ गए अब तथा चोक्तम इसी बात को उनसे पहले के जो आचारी हुए हैं महर्षि वेद व्याजी से पहले के जो आचारी हुए हैं पंच सिखाचार्य इत्यादि हुए हैं तो महर्षि पंच सिखाचार्य की बातों को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं कि तथा चोकम अजय तथा चोकतम क्या बोल रहे हैं हाँ, सो नहीं दिया हुआ है सो नहीं दिया हुआ है ये इतिहासकार इत्यादि कहते हैं इतिहास इत्यादि से पता चलता है कि वेद व्याधि से पहले एक बहुत अच्छे विद्वान हुए ऋषि हुए जिसका नाम था पंचशिखा आचार्य पंच, पंच वो थे आचार्य पंचशिख थे तो उस पंच सिख आचार्य का ये है इस तरीके से विद्वान लोग कहते हैं तो तथा चोकतम क्या अयम मने जो अविवेकी पुरुष है अयम से यहां पर जो लेंगे वह अविवेकी पुरुष के लिए लेंगे जो अज्ञानी पुरुष है क्योंकि तो आगे से पता चल जाएगा कि अयम का अर्थ अविवेकी क्यों है तो बोल रहे हैं कि अयम तू खालु हो ये जो अविवेकी पुरुष है निश्चय ही त्रिशु गुणेशु कर्तरीशु ये जो तीन गुण हैं सत्व रजस तमस जो तीन गुण हैं ये ही करता है क्योंकि तो यही क्रिया करता है सत्व प्रकाश की क्रिया करता है रजस गति की क्रिया करता है सम स्थिरता रूपी क्रिया करता है स्थिरता की क्रिया करता है प्रकाशशील क्रियाशील और स्थितिशील ये जो कहा तो ये कह रहे कि जो तीन जो गुण हैं ये तीन गुण जो करत जो करता है इसको करता कहा है आत्मा करता नहीं है आत्मा अकर्ता है आत्मा क्या है जी ओ करता है आत्मा को अकर्ता कहा है और प्रकृति जो है सत्व रजस तमस जो है उसको करता कहा है क्यों कहा है क्योंकि सत्व रजस तमस के अंदर जो गुण है उस गुण के कारण ही क्रियाएं हो रही है उसके कारण हाँ सुख और दुख जो है क्रियाएं तत्व के कारण सुख हो रहा है रजस के कारण दुख हो रहा है तमस के कारण मूढ़ता हो रही है मोह हो रहा है सुख दुख मोह इत्यादि जो कुछ भी हो रहा है वह सत्व रजस तमस के कारण और रहा था सत्व रजस तमसी सत्व सुख करने वाला है रजस दुख करने वाला है और तमस मोह करने वाला है मोह पैदा करने वाला है तो कर्ता किसको कहते हैं कर्ता किसका है? जो कर्ता है नाम है कर्ता नाम है जो है जो करने वाला है और करने वाला है सत्व रजस इसलिए करता हो गया सत्व रजसम समझ आया करता कौन हो गया जी संगति नहीं आचार्य संगति नहीं।, अच्छा नहीं कर रहा ठीक एक रूप में क्योंकि करता तो हमेशा आत्मा चेतनता है इनमें ये तो इनके गुण हैं तो ये करता तो नहीं है मगर करता तो हमेशा अच्छा जी बहुत सुंदर अब इसका उत्तर ये है कि देखिए ये जो प्रकृति है ये जो सूर्य है एक दिन और चर्चा चली थी सूर्य में जो प्रकाश है वो प्रकाश सूर्य कर रहा है कि कौन कर रहा परमात्मा सूर्य के द्वारा सूर्य में हो रहा है परमात्मा ने उसको गुण दिया सूर्य को नहीं नहीं परमात्मा गुण नहीं दिया इस पर पीछे चली थी परमात्मा ने गुण नहीं दिया सूर्य को वह सूर्य के अंदर तो वो उस सूर्य के जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वो सामर्थ्य है जिसका परमात्मा ने केवल उसका संयोजन कर दिया हुआ है अच्छा प्रकाशशील क्योंकि यदि परमात्मा देगा तो सत्य गुण को क्यों प्रकाशशील कहा है हाँ। रजोगुण को क्रियाशील कहा है तबोगुण को क्यों स्थितिशील कहा है बताइए सत्व रज, सत्व रजस तमस विज्ञान के दिशा सोचिए कि सत्व रजस तमस सत्व के अंदर वह उसके अंदर सामर्थ्य है क्या परमात्मा बताइए यदि परमात्मा गुण को दे तो रजोगुण में सत् गुण की क्रिया को डाल दे आ रहा सब गुण में रजोगुण की क्रिया डाल दे ऐसा कर सकता है परमात्मा? बोलिए। डॉक्टर साहब। हाँ जी, नहीं, पर नहीं। आचार्य बार तो। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि परमात्मा गुणों को डालता है दो गुण तो, तो उनके अपने हैं तो परमात्मा यदि गुणों को यदि डाले तो सत्व के अंदर जो गुण है वो रजस के अंदर डाल दे रजस के अंदर जो गुण है वो सत्व के अंदर डाल दे तमस के अंदर जो गुण है वो रजस के अंदर डाल दे ऐसा कर, सक, कर सकता है परमात्मा नहीं करे कर, कर सकता भी नहीं ना करेगा <laughs> कर सकता भी नहीं या करेगा भी नहीं मतलब कर ही नहीं सकता तो करेगा क्या वह कहने का अभिप्राय है कि जैसे एक व्यक्ति किसी मकान को बनाता है तो मकान को जो व्यक्ति बनाता है तो वह एक जो बिल्डर जो है बिल्डर क्या करता है बिल्डर जितने भी यहाँ पर लकड़ी इत्यादि है या ईट है पत्थर है उन सब को लेकर के इकट्ठा करके वो बना देता है केवल वह रच देता है परंतु उस हरेक जितने भी लकड़ी है उन सब के अंदर वो सामर्थ है तभी वह इकट्ठा करके और उसको बना दे रहा है यदि वो ना सामर्थ हो उस लकड़ी के अंदर तो फिर वह कितना भी बिल्डर कुछ करे तो नहीं कर सकता तो ऐसे ही सूर्य के अंदर जो प्रकाश है चंद्रमा के अंदर जो है पृथ्वी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उसके अंदर वह खुद का उसका गुण है खुद का वह प्रोपर्टी है परमात्मा केवल क्या करता है उन सब को संघात करके उसको मिलाते जाता है और वो नया नया चीज पदार्थ बनाते जाता है उस केवल परमात्मा सबिता है प्रेरक है प्रसविता है वह प्रेरणा देता है वह जैसे एक विद्युत है और विद्युत को जब हम चला देते हैं तो वो जो है पंखा के साथ जुड़ा हुआ तो पंखा को प्रेरित करके पंखा को चलाता है जब यदि आप धान कूटने वाला मशीन के साथ जोड़ देंगे तो वो उसको चलाएगा आप जब एसी के साथ जोड़ देंगे तो एसी अर्थात तो वह प्रेरणा कर रहा है वह उसको प्रेरित कर रहा है इसलिए विद्युत को भी हम सविता कह सकते हैं तो ऐसे ही परमात्मा क्या है उन जितने भी पदार्थ के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो जानता है और वो प्रॉपर्टी जिनके अंदर जो प्रॉपर्टी है उन सबको एकत्रित करके उस रूप में दे देता है इसलिए कहते हैं कि परमात्मा का सब कुछ है समझ गए हाँ जी इसमें कोई शंका एक प्रश्न उसमें आएगा कि जब सृष्टि की रचना होती है दोबारा से हम्म तो उस समय हम कहते हैं की सत्व रजस्व तमस एक बराबर मिले हुए हैं शांत रूप में कह लीजिए और जब सृष्टि की रचना होती है तो उस समय उनको एक्टिवेट कर लीजिए जो उनको प्रेरित करता है परमात्मा तो वो अपने आप ही जुड़ जाते हैं या उनका संयोजन भी परमात्मा कर रहा है परमात्मा कर रहा है देखिए उसमें कोई भी जड़ पदार्थ है जब तक बाहर से कोई प्रेरणा न मिले तो, तो वैसे ही पड़ा रहेगा ना गुण रहते हुए भी हाँ जी अच्छा बताइये कि एक बीज है बीज मिट्टी में गया अब जब तक उसमें हवा पानी इत्यादि नहीं मिलेगा तो को स्प्राउड करेगा ना उसके अंदर इसका मतलब क्या उस बीज के अंदर सामर्थ्य नहीं है उसको सम, जन्म लेने का है ना तो है मगर प्रेरित करना किसी को परंतु वह वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि वह मिट्टी के अंदर पानी इत्यादि सूर्य के किरण इत्यादि नहीं मिलेगा हाँ जी तब तक तो वैसे ही रहेगा पड़ा हुआ एक बात दूसरी बात कि यदि चना को जो है बीज को यदि भून दिया जाए, दिया जाए तो फिर उसके पश्चात यदि मिट्टी इत्यादि रहेगा सब कुछ हवा इत्यादि रहेगा तो क्या वो जन्मेगा अभी भी नहीं जन्मेगा ना कहने का अभिप्राय है उस प्रकृति के अंदर जो बीज है प्रकृति का अंदर वह है परंतु वह अपने आप में सामर्थ्य है जब तक उसके अंदर परमात्मा न प्रेरणा दे उसको जब तक वह सत्यम चाविधा तपोध्य जाए तो ये जो कहते हैं तो वो परमात्मा न करे तो वह उसमें रहेगा ही वैसे ही रहेगा जब तक कि परमात्मा की शक्ति उसमें नहीं लगेगी परमात्मा उसमें जब तक आपस में संयोजन नहीं करेगा वहां का वहां ही पड़ा रहेगा तो परमात्मा तो बनाता ही है परंतु परमात्मा उस प्रकृति के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको न हटा सकता है न उसके अंदर कोई अलग चीज जो की सत्व के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो रजस का मतलब ये की नहीं सत्व को हम नहीं करेंगे वो रजस का उसमें कर देते सो नहीं नया नया चीज बनाते जाएगा इसीलिए ये मैं कह रहा था कि जो करता है वही करता है ना जी करता किसको कहते हैं कार्य करने वाले को करता किसको कहते हैं कार्य करने वाले को हाँ जी कार्य करने वाले को तो सत्वरजस तमस के अंदर जो प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अब उसके पश्चात परमात्मा ने कर दिया अब वह जो है वह संयोग जो आपस में कर दिया परमात्मा ने और संयोग जो कर दिया उसके बाद वह जो प्रकृति है मिल करके बुद्धि बना दिया वह बुद्धि मान वह प्रकृति बुद्धि बनाने की क्रिया कर रही है उसमें क्रिया हो रही है बुद्धि बनने की ऐसे बुद्धि से तो बनने की तो वह क्रिया जो करने वाला है जो क्रिया जिसमें हो रही है वो तो करता है ना जी कर, करने वाला तो करता कौन हुआ तीन गुण हुआ त्रिस गुण के तीनों गुण करता हो गया ना जी क्योंकि तो ये करने वाला है हाँ जी अजय हाँ जी नहीं मैं समझ गया एक रूप में तो हुआ मगर फिर भी करता तो फिर फिर भी परमात्मा ही हुआ ना एक रूप में तो क्योंकि उसी ने, ने परमात्मा तो, यहाँ पर प्रेरणा आत्मा पेरां। और आत्मा की चर्चा चल रही है ना हाँ जी हां जी यहाँ पर ये भोग किसका नाम है उसको समझाया जा रहा है हां जी। परमात्मा की इसमें कोई चर्चा ही नहीं है परमात्मा का कहीं जिक्र ही नहीं है वो तो ठीक कह रहे इसलिए परमात्मा को लाने की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर है मैं जीवात्मा और प्रकृति तीन गुण तो इसमें से मैं करता हूं कि प्रकृति करता है यहाँ प्रकृति करता है तो प्रकृति करता है नहीं तो यही बात तो ये यही यही तो तथाच तथा चोक्तम वैसे ही कहा गया कि अयम तू खलू ये जो अविवेकी व्यक्ति है निश्चित रूप से त्रिशु गुणेशु कर्तु ये त्रिस गुणेशु कर्तु ये जो तीनों गुणों जो करता तीन गुण जो करता है त्रिशु गुणेशु कर्तु जो क्रियावान क्रिया करने वाला ये जो तीन गुण है।, है क्रियावान जो तीन गुण है कर्ता रूपी जो तीन गुण है ये तीनों गुणों में और अकर्तरी च पुरुषे और जो अकर्ता पुरुष है पुरुष को निष्क्रिय कहा है पीछे भी पढ़ाया हूं पुरुष को क्या कहा है जी निष्क्रिय हाँ जी निष्क्रिय क्योंकि तो वो पुरुष निष्क्रिय पुरुष जो है निष्क्रिय इसलिए कि उसके अंदर वो क्रिया नहीं हो रही है जैसे प्रकृति के अंदर क्रियाएं होती है उस तरीके की क्रिया नहीं हो रही है वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है वो परमात्मा उसको ले जाता है ओ। हाँ हेलो तो जी जी जी कट गया था तो ये प्रकृति जो है जैसे आप बताइए आप गाड़ी में चलते हैं तो गाड़ी में जो चल रहे हैं तो गाड़ी के साथ साथ आपका शरीर जा रहा है ना जी डॉक्टर साहब हाँ जी हाँ जी ठीक है हाँ जी वाहन के साथ साथ तो आपके शरीर को कौन ले जा रहा है वाहन ले जा रहा है ना हाँ जी ऐसे ही आत्मा के अंदर गति है जो ये कहते हैं तो आत्मा के अंदर गति ठीक है गति है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि परमात्मा के माध्यम से गति हो रही है परमात्मा उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है ऐसा भी एक विचार है ऐसा भी एक चिंतन है तो आत्मा निष्क्रिय है निष्क्रिय इसलिए अकर्ता है उसके अंदर जब कोई क्रिया नहीं हो रही है तो इसलिए वो अकर्ता है तो अकर्ता जो पुरुष है कर्ता हो गया तीन गुण और अकर्ता हो गया जीवात्मा पुरुष तो अकर्ता पुरुष क्या तुल्य जातीय अतुल्य जातीय चतुर्थे ये चौथा तीन तो गुण हो गया चतुर्दम और चौथा हो गया पुरुष और उस पुरुष में जो है तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय तुल्य जाति वाले और अतुल्य जाति वाले जो चौथा पुरुष है उस पुरुष में तो तुल्य जाति और अतुल्य जाति क्या है जी अब देखिए तुल्य जाति तीन गुणों के साथ कर तीन गुणों के साथ जो जीवात्मा है पुरुष है उसके साथ तुल्य जाति क्या है दोनों में तुल्य जातीयता क्या समान जातीयता क्या है क्या है प्रकृति भी जड़ है सॉरी प्रकृति की भी सत्ता है प्रकृति भी सत है सत वर्गस्तमस भी सत है और जीवात्मा भी सत है तो समान जाती हो गया ना हां जी हेलो हाँ जी हाँ जी प्रकृति भी सत है और जीवात्मा भी सत है तो तुल्य जाती हो गया दोनों में समान जातीय आई कि नहीं आई हाँ जी आ? सत्ता के रूप में तो आ गई हाँ जी हाँ जी सत्ता के रूप में तो तुल्य जाती है हाँ जी और सत्ता के रूप में तुल्य जाती हो गया ना हां जी, ऐसे ही और क्या क्या हो सकता तुल्य जाती है प्रकृति के साथ हम जीवात्मा की क्या तुलना कर सकते हैं? है केवल सत्ता दोनों की है सत्य चित आनंद में चेतनता तो... वो तो बी जाती है हो गया फिर प्रकृति जड़ है आत्मा चेतन है विजातीय गुण हो गया विजातीय गुण हो गया और प्रकृति तो तो तो और भी हो सकता है और भी इस पर विचार कीजिएगा और अगले सप्ताह हम इस पर और विचार करके आपको बताएंगे कि तुल्य जातीय में क्या क्या हो सकता है एक तो सत है प्रकृति जीवात्मा भी सत्य और ऐसे ही और क्या हो सकता है जी सुख दुख तो नहीं होगा कि सुख दुख तो हाजी सुख दुख तो मन के गुण हो जाएंगे हाँ। ये जो है अच्छा जी एक और उसमें प्रश्न साथ में ये भी आ रहा है एक तो रूप में तो हम कह रहे हैं उनमें क्रिया हो रही है जब जबी आपने सत्य रजस और तमस की कवि को कहा तीनों गुण में आ, क्रिया हो रही है एक तरफ से हम को जड़ कहते हैं तो उसी में वो जो आप एक रूप में तो मैं समझ रहा हूँ दूसरे रूप में हम जो साधारण भाषा में कहते हैं ना तीनों प्रकृति जड़ है तो एक रूप में तो जड़ नहीं है उसमें क्रिया तो हो रही है उसमें साथ में आप क्या बोलते क्रिया हो रही है समझ जड़ में क्रिया नहीं होती शरीर में जो है हर क्षण जो परिवर्तन हो रहा है तो क्रिया नहीं हो रही है जगत जो है सूर्य जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों जो चल रही है तो इसमें क्रिया नहीं तो क्रिया हो रही है ठीक तो है, है <laughs> नहीं, आप है, चेतनता नहीं है तो चेतनता ही की एक अलग चीज है हाँ क्रिया होना अलग चीज है हाँ क्रिया और जड़ अलग चीज है यही हो रहा है तो प्रकृति में तो क्रिया तो होती है ना हाँ जी समझ गए हाँ जी क्रिया तो क्रिया तो किसी के कारण से होती है ऐसा समझते समझ तो। क्रिया किसी के कारण मतलब क्रिया किसी मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रकृति के अंदर जो स्वतः क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है हम लोग तो अभी तक तो ये समझते हैं ना कि प्रकृति के अंदर जो कुछ भी हो रही है तो प्रभु की कृपा से हो रही है प्रभु के कृपा से लिए तो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रभु नहीं बनाते प्रभु नहीं ये करते तो फिर कैसे होता परंतु तो इसमें जो आकर्षण है इस आकर्षण पृथ्वी के अंदर जो आकर्षण है सूर्य के अंदर जो आकर्षण है ये सब आकर्षण तो परमात्मा का ही क्या बोलते हैं उसका स्वयं का है ना जी परमात्मा ने जो उससे व्यवस्थित कर दिया हुआ है जो मुश्किल हो रही है ना कि एक रूप में उसको जड़ क्या देते हैं साथ में उसमें क्या क्रिया है <laughs> तो आप ठीक कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं मगर तो वो इतना मन में फंसा हुआ है ना कि एक जड़ चीज में क्रिया नहीं होती तो उसके कारण ये मुश्किल हो रही थी नहीं ये है कि जगत किसको कहते हैं बताइए जगत गति है जगत में गति है अपनी गति है तो जड़ तो ये एक रूप में तो जड़ नहीं है ना जी हाँ जी मैने ये जो है जगत उसका नाम में जो चलता है हाँ जी चल रहा है इसलिए जगत है पृथ्वी चल रही इसलिए जगत है तो जगत कहते ही है उसका जिसमें गति हो तो गति है ना उसके अंदर गुण और क्रिया अलग है गुण अलग है क्रिया अलग है क्रिया अलग है सतस्त गुण है हाँ सत रजस्तम सतरजस्तम द्रव्य है सतस्तम द्रव्य है ओहो हो आप फिर अभी आप फिर अभी भी आप भ्रांति में है सत्व रजसम द्रव्य है जैसे पृथ्वी द्रव्य है ऐसे ही सत्व रजस्तम द्रव्य है hmm. हाँ, प्रकाश उसका गुण है क्रिया उसका हो गया प्रकाश क्रिया और स्थिति क्रिया तो हो गया आक्षेपण उत्षेपण इत्यादि आकुंचनम इत्यादि हो गया है समझ गया जी क्रिया जो है रजोगुण का जो रजो रजोगुण जो है द्रभी उसका गुण है उसका, उसका क्रिया जो है, है। क्या बोलिए प्रकाश जो, तो? जो गुण है क्रिया भी एक तरह से उसको गुण वहाँ पर कह दीजिए एक अलग चीज है परन्तु तो गुण प्रयत्न है प्रयत्न और आ, क्रिया में अंतर है प्रयत्न गुण है क्रिया अलग चीज है क्रिया गुण नहीं है क्रिया को गुण से अलग माना है समझ गए गति वही क्रिया हो गया गति क्रिया है गति स्वभाव है जिसका तो उसे आप क्या कहना चाह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं कहना यह चाहते हैं कि जैसे गुण और क्रिया अलग अलग है और रजो गुण का कहते हैं कि क्रिया है उसका अंदर वो।, वो क्रिया है जैसे प्रकाश जिसके अंदर है वो हो गया सत्व क्रिया जिसके अंदर है वो हो गया रज स्थिति जिसके अंदर है स्थिति का स्वभाव है जिसका हो गया तम तो इसमें गुण की कौन सी चर्चा आ गई उसको आप गुण कहिए जो कुछ कहिए वो एक अलग चीज है मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रिया और गुण अलग अलग, अलग चीज है वहां पर ये कहा, कहा कि प्रकाश गुण है अपने तरफ से गुण कह रहे है ना जी प्रकाश गुण है ठीक है ऐसे क्रिया को विशेषण है क्रिया विशेषण हो गया तो उस रूप में कह दीजिए एक अलग चीज है परंतु गुण तो जो है 24 तत्व तो जो है सुख दुख इच्छा द्वेश पृथकत्व संयोगत्व विभागत्व इत्यादि जो 24 जो गुण बताया है सत्याग्रह प्रकाश में वही 24 गुण है उसके अंदर क्रिया नहीं है क्रिया एक अलग चीज है क्रिया की आप सत्याग्रह प्रकाश पढ़ेंगे तो क्रिया एक अलग बताया है कि उत्षेपणम अवक्षेपणम आकुंचनम प्रसारणम गमनमित ये क्रिया है उत्षेपण ऊपर जाना नीचे आना ये सब सिकुड़ना ये सब जो है क्रिया है नहीं आप गुण के चक्कर में कहा फंस गए आप यहाँ गुण जो अकर्ता तो यहाँ करता आत्मा को कर जाएगी अकर्ता आत्मा इसलिए क्योंकि निष्क्रिय है ना वो अच्छा जी ये प्रश्न मेरे में दोबारा आ रहा है कि अब अप... आत्मा का मकरता संगति नहीं करता बिल्कुल क्योंकि आत्मा का गुण चेतनता है जिसमें कैसे हो सकता है जी अकर्ता यहाँ पर इस रूप में कहा है किसरा इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए आप सभी कि जैसे सत्व रजस तमस है अब ये बताइए कि शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन जो चल रहा है ठीक है उसका कारण आत्मा शरीर में रहेगा तो शरीर में ये जो है क्रियाएं होगी परंतु ब्लड आत्मा ब्लड को पंप कर रहा है कि पंप अपने आप हो रहा है नहीं पंप तो हार्ट कर रहा है वो शरीर का वो तो गुण प्रकृति का है जी तो क्रिया करने वाला करता हुआ तो ब्लड को लाने ले जाने को करने वाला आत्मा है कि वो आर्टरी और धमनी है आर्टरी है और वेन है हाँ जी नी... और धमनी है जी मगर मैं जब हाथ अपना ऊपर उठाता हूँ तो उठाने का जो कार्य है वो आत्मा ने उसको ऑर्डर दिया है कि अपना हाथ ऊपर उठाओ आत्मा ने उसको ऑर्डर दिया है अपना हाथ उठाए हाँ जी परंतु हाथ उठता है ना हाथ हाँ आत्मा के कारण उठ रहा है हाँ जी आत्मा के कारण उठ रहा है उस रूप में आप जो कर्ता कहते हैं वो ठीक है मैं समझ रहा हूं कि आप जो कहना चाह रहे हैं परंतु यहां पर ये जो कहा जा रहा है हाँ कि यदि हाथ के अंदर यदि वो सामर्थ्य न हो उठने का तो यदि पेरालाइसिस हो तो आत्मा का ताकत है कि उठा दे ना ना ना मैं आप समझा आप समझा आप ठीक तो है आत्मा को ताकत है की उठा दे ना नहीं उठा पाएगा ना ना, ना। भाई उसके अंदर हुआ ब्लड का सर्कुलेशन है ये चीज है सब कुछ है तभी आत्मा आदेश देगा तो उठाएगा जिसको हम कहते उठाएगा तो इसीलिए यहाँ पर आत्मा को अकर्ता कहा है जिस रूप में आप कर रहे करता हुआ हम भी समझ रहे हैं आप भी समझ रहे हैं और समझना मैं भी चाहिए नहीं दे, दे, देखिए ये बहुत अच्छा हुआ कि अपने प्रश्न आपके भाई साहब ने और मैंने किए है क्योंकि ये असल में ये जो है ना ये ये गहराई के हैं इनको व्यक्ति आराम से मुझे भी अभी पूरी समझ नहीं थी ठीक ढंग से कि कर्ता और करता में अंतर किस तरह करें क्योंकि आज समझ रहा हूँ तो सत्य कह रहा हूँ कि आज समझना शुरू किया मैं तो इतना ही कहना चाहिए अभी तक कि मेरे में उनमें गलत विचार थे उसमें कि ये नहीं बिल्कुल गलत थे मगर इस रूप में अब समझ रहा हूँ की एक रूप में जिससे आपने कहा ना पैरालाइज हुआ हुआ है आत्मा अभी जो, जो है डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं भाई जी आप अभी जो आप बोले ना कि जैसे कोई अंग बेकार हो गया है तो आत्मा जाते हुए भी उठा नहीं सकता हाँ। हाँ तो करता नहीं हुआ ना ना करता नहीं हुआ ना आप ठीक कह रहे हैं एक रूप में बिल्कुल समझ भाई है की जैसे संसार में सामर्थ मन प्रकृति आदि जो है उसमें सामर्थ है हम्म गति दे दिया अब वो स्वयं गतिशील है अब परमात्मा भी गति नहीं देता देखिए वह क्या है कि प्रकृति सब जगह फैली हुई थी वह संयुक्त करता है वह जोड़ता है वह इस तरीके को मिलाता है परंतु उस प्रकृति के अंदर जो प्रकाश करने का क्रिया करने का क्रिया जो है वो खुद के अंदर जो गुण के अंदर है अपना गुण है जो भी वहाँ पर क्रिया गुण उस रूप में समझिए वो क्रिया अपना है उसका वो परमात्मा का नहीं है कि परमात्मा उसमें दे दिया कर्तृत्व जो हाँ मैंने कर्तृत्व जो गुण है करता है उसको तो करो तिथि कर कम करोति तिथि करता जो करने वाला है वो करता है स्वतंत्र रूप से जो करने वाला स्वतंत्र करता तो वो जो है प्रकृति के अंदर स्वतंत्रता है उस कर को उसको करने का परमात्मा उसको संयुक्त करता है उसकी स्वतंत्रता को हम छीन नहीं सकते ना प्रकृति की तत्व समझ के वैज्ञानिक जो है मार्ग आ जाता है यहीं पर आकर के मार खा जाता करता कि ये सब कुछ अपने की जरूरत नहीं है ऐसा जरूरी है तो यहाँ पर अकर्ता जिस रूप में कहा है आप और हम जिस रूप में कह रहे हैं ठीक है परंतु यदि गहराई में हम जाते हैं तो यहाँ पर जो कहा है कि ये तीन गुण को करता कहा है और पुरुष जो है अकर्ता है क्योंकि अकर्ता उसको कहते हैं जिस जो क्रियाबान है वो करता है जो क्रिया करने वाला है वो करता है क्रियाबान जो हुआ क्रिया वाला जो हुआ तो प्रकृति क्रिया वाला है क्योंकि रजोगुण के अंदर क्रिया है तो सत्व के अंदर प्रकाश की प्रकाश करने की क्रिया है प्रकाश करना है तबाह के अंदर स्थिरता है तो ये जो है ये सब भी स्थिरता भी एक अस्थिर सत्ता हो गया वो क्रिया हो गया तो इस तरीके से तो वो प्रकृति इसलिए करने वाला प्रकृति हुआ परमात्मा उसका प्रेरक है वह प्रेरणा देने वाला है समझ गया हां जी परमात्मा उसका प्रेरक है तो इसलिए करें अब आगे चले मेरे लिए तो ठीक है जैसे आप चाहें मैं, मैं, ये जो है कि इतना समझ में आ गया ना हाँ जी अब एक तुल्य जाति और अतुल्य जाति क्या है तो अभी तो इतना ही समझिए आगे फिर इस पर मैं और विचार करके बताऊंगा तुल्य जाति बहुत कुछ हो जाएगा अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि एक तो प्रकृति सत्य है जीवात्मा सत्य ये तुल्य जाति हो गया प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन है ये अतुल्य जातीय हो गया है ना जी हाँ जी और ऐसे ही और क्या क्या हो सकता है सत्यचित आनंद सत्यित हो गया प्रकृति सत है ऐसा कहते हैं हाँ ठीक है और और याद आ गया आत्मा के अंदर इच्छा गुण है प्रकृति के अंदर इच्छा गुण नहीं है ये अतुल्य जातीय हो गया समझ गए हाँ जी, और ऐसे इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख इत्यादि जो कह रहे हैं तो वो सुख दुख तो प्रकृति के उसमें इसलिए कुछ नमित्ती गुण होता है कुछ स्वाभाविक गुण है तो सुख और दुख तो नैमित गुण हो गया किसी निमित्त के कारण आत्मा को होता है परंतु प्रयत्न जैसे है आत्मा का स्वाभाविक गुण है आत्मा का तो स्वाभाविक गुण हाँ जी आ, तो हो एक ही हुआ। मैं तुल्य तो हाँ तुल्य हो गया ना ये जैसे औ, नहीं जैसे आत्मा चेतन है प्रकृति जड़ है एक तो ये हो गया हाँ आत्मा ज्ञानवान है वही चेतन के अंतर्गत ही आ गया आत्मा के अंदर इच्छा है प्रकृति के अंदर इच्छा नहीं है है ना जी? द्वेष भी आत्मा के गुण है प्रकृति के भी हालांकि गुण है क्योंकि मन के अंदर द्वेष होता है ना जी हाँ जी अविद्या से युक्त तो मन के अंदर द्वेष हो गया प्रकृति के अंदर द्वेष हो गया तो वो शत्रु तो इस तरीके से हम विचार सकते हैं इस पर और फिर अधिक जो है मैं इस पर और विचार करके बताऊंगा तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान लिंगानी आत्मा का जो लिंग है लिंग उसके जो आ जाते हैं हाँ तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान ज्ञान जो है आत्मा का गुण है प्रकृति का गुण ज्ञान नहीं है तो ये इत्यादि इसमें तो तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय जो चौथा जो पुरुष है उस पुरुष में तत्क्रिया साक्षिणी पुरुष तो केवल साक्षी है प्रकृति के अंदर जो क्रिया होती है उस क्रिया की साक्षी है उसको देखने वाली उसके साक्षी है उसका स्पेक्टेटर है समझ गया जी हां जी. तो तत्क्रिया साक्षिणी मैने उस तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय जो तीन गुणों की जो क्रिया है वो जो बुद्धि की जो क्रिया है तीन गुण से युक्त ही तो ये हो गया तो तीन गुण से सब पूरा संसार ही ले लीजिए तो ये जो बुद्धि की जो क्रिया है तीन गुणों की जो क्रिया है उसकी क्रिया की साक्षिणी है उसकी क्रिया की साक्षी जो चौथा जो है जो जीवात्मा उस में जो है उस अकर्ता में पुरुष में सर्वभावान अनुपपन्नान सर्व भावानदर्शनम अनुप अनुप अन्य शंकता इती, शंकते इति ऐसा तो उपनीयमान मन उपनियमान मान ले जाते हुए को बुद्धि के द्वारा क्या है उस पुरुष में उस पुरुष में जो उपनीय मान ले जाते हुए बुद्धि के द्वारा जो समर्प्य मान है बुद्धि के द्वारा जो उपनीय मान है सर्व भावान सभी भावों को सभी सुख इत्यादि बुद्धि में स्थित जो है सुख इत्यादि सभी धर्मों को क्या है अनुपश्यन बाद में अनुमान बाद में अनुपश्यन देखते हुए बाद में देखते हुए अन्यत अदर्शनम कि दूसरा ही अन्यत अदर्शनम माने गुणों से जो अन्य जो अदर्शन है वो चेतन विषय के जो ज्ञान के जो अभाव माने अदर्शन जो है दर्शन माने ज्ञान तो चेतन विषय ज्ञान के जो अभाव यह है कि यही करें कि अन्यत दर्शनम संकते उसकी शंका की जाती है इस प्रकार शंका करते हैं यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो ये जो तीन गुण जो करता है उसमें और पुरुष में इन दोनों में जो उस क्रिया की जो साक्षी है उसमें इन दोनों में बोल रहे है कि इसमें इनमें जो उपनियमान जो सर्वभावन है उपनियमान बुद्धि के द्वारा जो प्रतिबिंबित हुए जो सभी जो भाव हैं, सभी जो शब्द इत्यादि जो विषय है उसका जो उपन्नान उप मन, उप, उप मने प्राप्त वस्तुता जो उपस्थित या अनुभमान जो मानता हुआ देखता हुआ न दर्शनम अन्य संकटे मैने वो अन्यत जो दर्शन है अन्य जो ज्ञान है उसकी शंका वो नहीं करते मैंने यहां पर इस तरीके से कहा जा रहा है फिर एक बार कर आओ देखिए कि कर्त रूप जो तीन गुण है और जो अकर्ता जो करता है साक्षी भूत जो चतुर्थ जो अकर्ता पुरुष है उसमें जो उपनियमान ले जाते हुए या समर्पित किए जाने वाले जो उपस्थापित जो है प्राप्त जो है उपन्न जो प्राप्त जो है उपस्थापित जो सभी जो सुख इत्यादि जो भाव है उस भाव को जानता हुआ अविवेकी पुरुष जो है अन्य प्रकार के अन्यत बोले अन्य प्रकार के ज्ञान की शंका भी नहीं करता है वो एक ही तरीके के ज्ञान समझता है उनमें क्या बोल रहे हैं कि तीन गुणों में और पुरुष में इन दो तीनों में इन दोनों में जो है क्या है वह जो अविवेकी पुरुष है वह जो सभी सुख इत्यादि जो भाव है बुद्धि के द्वारा जो ले जाया जाता है बुद्धि के द्वारा ही आत्मा में ले जाया जाता है तो उपनीयमान जो सभी भाव है सुख दुख इत्यादि जो उपन्न भावान उपन्यान माने प्राप्त जो है उसको अनुपश्यन उसको देखता हुआ अन्यत दर्शनम अन्यत दर्शनम क्या बोलते हैं अदर्शनम नदर्शनम कहा गया अनुपश्यन अदर्शनम अन्यत शंकते मैने अन्यत दर्शनम न शंकते है कि शंकते अदर्शनम शर्शन की शंका करता है अर्थात ज्ञान के अभाव की शंका करता है अर्थात वो है कि अन्य दर्शन दु अन्य ज्ञान समझता ही नहीं है वह बुद्धि के द्वारा जो है उसमें ले गया सुख इत्यादि सभी जितने भी भाव हैं उनको प्राप्त करा दिया गया चौथा चतुर्थ में और वो फिर कोई शंका के अंदर संकाय नहीं हो पाती है कि भाई ये आत्मा का गुण है कि प्रकृति का गुण है इस तरीके की बात तो उसमें, उसमें प्रमाण दे सबको इकट्ठा ही समझता है आत्मा और उसमें कोई अंतर नहीं कर पाता इकट्ठा हाँ, ही समझता है अलग अलग नहीं समझता है समझ गए हाँ तो यहां पर यही बात कही गई है तो इतना ही रहने ठीक है आज इतना ही रहने देखिए क्योंकि तो फिर जो है को थोड़ा गंभीर विषय है ना नहीं बहुत तो, गंभीर है जी तो <laughs> तो चलिए अभी मंत्र पाठ करते हैं हाँ जी नहीं अब सोमवार को पढ़ाएंगे सोमवार को पढ़ेंगे डॉक्टर साहब हाँ मैं तो तैयार हूँ हाँ मंगलवार को आपका मंगलवार का होगा शायद मंगलवार का सुबह होगा मंत्र पाठ ओम पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति पूर्णादर्ण्यूर्ण जी आपके पास दो मिनट हो तो एक प्रश्न आपसे पूछना है बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है ये मेरी हाँ बोलिए जो जो मेरे हवन मंत्र आपको भेजे थे उसमें ये प्रश्न था मेरे मन में की जो कई कई जिन्होंने लिखी है पुस्तकें उन्होंने मंत्र जो आता है कुछ लोग बिल्कुल आखिर में करते हैं सर्वमय पूर्ण उनसे पहले उसको कर देते हैं उसके बाद फिर वो बारह मंत्र डालते हैं है दी। और फिर कई बार सूर्य और ज्योति ज्योति कई लोग पहले करते हैं कोई लोग उन बारह के बाद करते हैं तो असली विधान में कैसे होना चाहिए क्योंकि मैंने जो यदि आप कहेंगे देखेंगे ऋषि तो ऋषिदारंद जी यदाश्रम ने तो बीच में किए हैं हाँ जी पंच महायज्ञ वाली पुस्तक और उनकी संस्कार विधि में तो पहले आ जाता है उनका पहले ही आता है अच्छा वो पहले ही आता है तो वो के। जोती -जोती और मतलब ये के मतलब बाद में जो करने की परम्परा मीमांसा जी से चली है अच्छा अच्छा अच्छा अब अब जो ऐसे पौराणिक की जो बात है तो पौराणिक लोग जो करते है तो वो अनेक बार यदाशिक्रम लोग बीच में भी पढ़ते हैं जहाँ जहाँ पर भी होता है प्रायश्चित की बात करते हैं ना तो जहाँ जहाँ कुछ एक समूह हुआ उसके फिर फिर यद्य करवा पड़ देंगे फिर समूह का ये हुआ उसमें कुछ गलती होगी फिर कर देंगे तो इस तरीके से तो ये बीच में ही रिज ने किया है इसलिए हम जो है कि अपने आप अपने आप खुद यदि कहीं करवाते हैं तो हम बीच में करवाते है और यदि मंदिर में करवाते है तो अंत में करवाते हैं। यहां है क्यूँकी यहाँ पर ऐसी परम्परा है तो जिस तरह मैंने लिखा है पुस्तक में मैंने एक बार आप उसको एक बार देख लीजिए ऑर्डर और, और, और ही कुछ नहीं प्रश्न पूछना यही पूछना था आपसे तो आप निवेदन करूंगा कि आप ऑर्डर ऋषिजी का कीजिए नहीं मैंने उसी रूप में किया जितना मेरा ध्यान है मगर उसमें आप एक बार देख लीजिए मैंने गलती तो नहीं करी उसमें आपको देखिए यहाँ पर तो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो मैं तो पढ़ता हूं ना यहाँ हाँ जी तो परतंत्र होने के कारण स्वतंत्र न होने के कारण मैं ऋषि दयानंद का ये होते भी मैं वहाँ पर नहीं कर सकता जैसे मान लीजिए कि पाले में यहाँ पर मंत्र की परंपरा में मैंने ऋषि दयानंद की किसी भी संस्कार विधि को पढ़ी है किसी को भी पढ़ेंगे आप तो जहाँ ओम के उच्चारण की आवश्यकता हुई वहाँ पर ओम का उच्चारण किए है हाँ कई जगह पे नहीं है जहाँ पर नहीं है तो क्यों नहीं है वो एक परम्परा की रक्षा इतिहास है वो वो कुछ बताना चाह रहा है परंतु यहाँ पर हमने वो शुरू किया था तो कुछ लोगों ने इतना मेरा विरोध किया आना बंद कर दिया मंदिर में केवल ओम के कारण हाँ मंत्रों भी एक ही बार ओम आता है उसके बाद में नहीं आता वो खुद की है और उसके कारण आना बंद कर दिया और वहाँ पर जो है मंदिर वाले ने हमें सहयोग नहीं किया किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं किया तो भाई चलो हम अपना जैसे कर रहे वैसे में कर रहा हूँ मैं एक ऋषि की परिपाटी चलाना चाह रहा था पर परंतु तो नहीं चल पाया विश्वरू जी ने हमारा सहयोग करने का कोशिश किया परंतु उसके कारण भी वो क्या कर सकते हैं नहीं यही तो हमारी अपनी समाज में भी तो आप एक बार देख लीजिए जिस तरह मैंने किया अगर वो ठीक है ऋषि परंपरा से ठीक है तब तो मेरे को मैं तो, तो वैसे ही कर, पे हम लोग वैसे ही करते हैं वैसे, जिस तरह मैंने लिखा है हाँ वो वैसे ही करना हमें कोशिश करता है कृषि जी के अनुकूल हमसे ज्यादा ऋषि बुद्धिमान थे नहीं वो तो पक्का है उसकी तो हमसे ज्यादा विद्वान थे हमसे ज्यादा हम तो ऋषि है भी नहीं चाहे वो ऋषि मीमांसा की हो या कोई हो हम लोग बुद्धि के द्वारा सोचते हैं है ऋषि तो पदवी को प्राप्त करके सोचे थे ठीक है तो इसीलिए मेरा तो ऋषि के प्रति ऐसी श्रद्धा है और मैं तो ऐसे ही प्रेफर करता हूँ तो हम दोनों तरीके से मैं पहले बता दी यदि मैं कहीं बाहर हवन करने के लिए जाता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो है कि जैसा ऋषिदान ने किया वैसे करूँ यह मंदिर में जैसे है वैसे मैं करता हूँ तो ठीक है डॉक्टर साहब मैं देख अच्छा, लूंगा अच्छा एक बार हाँ देख लीजिए ठीक है नमस्ते नमस्ते जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद